पातंजल योग प्रदीप साधन सूत्र इक्कीस सत्य यह अहिंसा का ही रूपांतर है सत्य का व्यवहार केवल वाणी से ही नहीं होता है जैसा कि साधारण मनुष्य समझते हैं सूत्र तीसवें की व्याख्या में सत्य का वास्तविक स्वरूप दिखाते हुए हमने बतलाया है कि कर्तव्य ही सत्य है इसलिए जो मनुष्य प्रत्येक प्राणी के प्रति जिस अवस्था और जिस काल में वह उसके प्रति अपना कर्तव्य यथार्थ रूप से समझता है और उसका यथार्थ रूप से पालन करता है नहीं सत्यव्रती है राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु का शोक और अपनी स्त्री को घोर विपदा में अपने समक्ष खड़ी हुई देख कर, उसका मोह छोड़कर अपने स्वामी चांडाल के प्रति कर्तव्य को समझा और उसका पालन किया यह उनके सत्य की अंतिम परीक्षा थी जिसने उनका नाम सदा के लिए अमर कर दिया यदि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य रूपी सत्य व्रत को पालन करने लगे तो संसार की अशांति स्वतः ही दूर हो सकती है कई अविवेकी पुरुष दूसरों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले वचन कहने में अपने सत्यवादी होने का घमंड करते हैं इस संबंध में हम केवल एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन कर देना पर्याप्त समझते हैं युधिष्ठिर के यज्ञ समाप्ति पर मैदानों चित्रकार द्वारा स्फटिक की बनाई हुई युधिष्ठिर की आश्चर्यजनक सभा में जल को थल थल को जल दीवार को दरवाजा दरवाजे को दीवार इत्यादि समझते हुए दुर्योधन को स्थान स्थान पर ठोकर खाते हुए देखकर पांडवों और द्रौपदी का उसका उपहास करना तथा परिहास से यह शब्द कहना कि हे महाराज धृतराष्ट्र अंधे के पुत्र देखो द्वार इधर है जिनमें इन छिपे हुए अर्थों से उसके दिल को चोट पहुंचाने की भावना थी कि अंधों के अंधे ही पुत्र होते हैं हिंसारूपी असत्य था जिसका फल महाभारत का युद्ध और उससे भारत का सर्वथा पतन हुआ इसी प्रकार महाभारत में कर्ण पर्वत की एक घटना है रिक्त में कर्ण से परास्त होने के पश्चात युधिष्ठिर ने अर्जुन को कर्ण वध के निमित्त उसके गांडीव धनुष को धिक्कार कर उत्तेजित किया कि हे अर्जुन तेरे गांडीव धनुष बाहुवीर केसरी सुत हनुमान से अंकित ध्वजा और अग्निदत्त रथ को बार बार धिक्कार है तुम अपने गांडीव धनुष को जो तुम तुमसे बलवान होने का दावा करे उस मित्र राजा को सौंप दो अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो उसको धिक्कार कर यह कहेगा कि तुम अपने गांडीव धनुष को किसी दूसरे को दे दो क्योंकि वह तुमसे बलवान है उसको वह मार डालेगा इसलिए उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए युधिष्ठर का वध करने के लिए अपनी तलवार खींच ली उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य का स्वरूप इस प्रकार बतलाया कि हे अर्जुन अज्ञानी केवल शब्द के, के स्थूल रूप को देखते हैं पर ज्ञानी उसके सूक्ष्म स्वरूप अर्थ को देखते हैं और उसके ही अनुसार व्यवहार करते हैं तेरी प्रतिज्ञा केवल गांडीव धनुष को धिक्कारने वाले का वध करने की थी और धिक्कारना अपमान के लिए द्वेष भाव से होता है पर युधिष्ठिर ने गांडीव धनुष की प्रशंसा और मान बढ़ाने के लिए प्रेम भाव से तुझे उत्तेजित करके कर्ण का वध करने के लिए ये शब्द कहे हैं इसलिए युधिष्ठिर के शब्दों के यह अर्थ नहीं लिए जा सकते और उसका मारना असत्य है फिर भी यदि तू अज्ञानियों के सदिश रूढ़ विवाद में ही पढ़ना चाहता है तो मारना केवल शस्त्र से और स्थूल शरीर का ही नहीं होता युधिष्ठिर ज्ञानी है शरीर उसके लिए कपड़े के तुल्य है उसके शरीर का पृथक होना उसके लिए मृत्यु नहीं है वाणी की चोट शस्त्र से अधिक तीक्ष्ण होती है वही उसके लिए मृत्यु के सदृश है उसी से उसको मार राष्ट्र की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जोगीश्वर कृष्ण भगवान सत्य भाषण की व्यवस्था का उपदेश अर्जुन को महाभारत कर्ण पर्व अध्याय उनहत्तर में इस प्रकार करते हैं न ही धर्म विभाग कुरिया धनंजय यथातम पांडवाद्येय धर्म भेरूर पंडितः हे पांडुपुत्र धनंजय धर्म के विभाग को जानने वाला ऐसा नहीं किया करता जैसा कि तुम आज यहाँ धर्म और अज्ञानी हो रहे हो अकार्याण क्रियाणाम च संयोगम च करोती वही कार्याणाम क्रियाणाम च कार्या क्रिया पार्थ पुरुषाधमह जो अकार्यों न करने योग्य कर्मों का क्रिया के साथ संयोग करता है अमल मिलाता है और कार्यों करने योग्य कर्मों में का अक्रिया से संयोग करता है अनुष्ठान नहीं करता हे पार्थ वह अधहम पुरुष है